जिन्ना जिन जिन जिन्ना रहा जिन्ना जिन जिन जिन्नारा जिन जिन जिन जिन साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला जीवन से ना नाहर जीने वाली बात मेरी तू मान रे मत वाले हर गम को तू अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल तुलहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से नहार जीने वाली बात मेरी तू मान रे मत वाले जिन्ना जिन जिन जिन्ना जिन रहा जिन्ना जिन जिन जिन्ना जिन रे है ऊपर वाला कही है तेरा रखवाला सुख दुख है जीवन के दो पैरा धूप सुनहरी कहीं घनेर साए जो सूरज अंधियारे में खो जाए वही लौट कर नया सवेरा लाए तो बढ़ता जल तू तो लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर जीवन से नहार जीने वाले बात मेरी तू मान रे मत वाली जिन्ना जिन्न जिन्ना जिन्न साथ तेरी है है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार पहले तो सबसे आपको ये बता दूं कि आज की रिकॉर्डिंग नियमतः जो रविवार को होनी चाहिए थी वो रविवार को न होकर के बुधवार को हो रही है क्यों क्योंकि मैं भाई साहब थोड़ा घूमने जा रहा हूं तो अब आप नेचुरल है कि मेरे कुछ ना कुछ दोस्त अवश्य यह सवाल पूछेंगे कहा जा रहे हैं जब लौट कर आऊंगा तब बताऊंगा वो भी अगले एपिसोड में यानी कि जो एपिसोड 19 अगस्त को आएगा उसमें इस यात्रा का विवरण आएगा तो चलिए साहब तो पहली बात तो यह होगी इसीलिए मैं इस सप्ताह यह नहीं बताने में सक्षम हूं कि गाने की पहचान कितने लोगों ने और सही की है यह बात भी हम अगले एपिसोड में करेंगे क्योंकि आज की पहली और अगले गाने की पहली यानी कि जो गाना अभी आप सुनेंगे जिसका म्यूजिक उसके उसका उत्तर हम अगले हफ्ते देंगे तो इस हफ्ते का गाना तो पहले आपको मैं सुनवा ही दूंगा अब चलिए पहले तो बातें शुरू कर लें जल्दी जल्दी बातें कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है और तैयारी करनी है तैयारी करनी मतलब देखिए तैयारी ज़्यादा तो नहीं करनी है मगर मानसिक रूप से छुट्टी मनाने का जो एक नजरिया होता है वो नज़रिया बन गया है बन चला है मतलब कि काम नहीं करना अच्छा आप सोचेंगे भाई साहब पहले ही रिटायर्ड पड़े हुए हो काम नहीं करना है ये क्या बात हुई काम तो नहीं ही कर रहे हो अरे सच बात है भाई काम नहीं कर रहा हूं मगर छुट्टी और काम नहीं करना ये दो अलग अलग चीजें है यहां पर क्या होता है एक मानसिकता की बात होती है कि अब साहब काम नहीं करना है तो काम मतलब अब सच बात यह है कि ये बातें करना भी ग्रेजुअली काम हो गया है चलिए साहब तो आज के बारे में जो मैंने सोचा था ना जल्दी से उस मुद्दे पर आ जाता हूं क्या सोचा मैंने कि हम सभी अपने अपने जीवन में अपनी अपनी तरह से चुनौतियों का सामना करते हैं यानी कि कभी तो चुनौतियां हमारे सामने आ जाती हैं यकायक और या फिर हम कभी चुनौती मोल ले लेते हैं आपने देखी है ना चुनौतियां कभी काम का जिसे बोलते हैं ना काम का प्रेशर तो काम का प्रेशर कभी तो एक चुनौती के तौर पे आपके ऊपर डाल दिया जाता है और कभी कभी आप अपने ऊपर वो काम ले लेते हैं और आप ये कहते हैं कि साहब इसको पूरा कर लूँगा बस ये मेरी चुनौती है अब आपको मैं अपने जीवन में कुछ चुनौतियों के बारे में बताता हूँ आपकी भी अपनी चुनौतियाँ होंगी और सच बात यह है कि अगर हम बात चुनौती की करेंगे ना तो हर रोल के लिए उसकी और हर समय यानी रोल और काल जैसे लोग बोलते हैं ना सब समय और स्थान उसी तरह से रोल और काल के अनुसार चुनौतियां भी आती जाती रहती हैं तो मैं आपको अपने जीवन में आई हुई कुछ चुनौतियों के बारे में बताता हूँ एक चुनौती देखिए मैं इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं फॉलो कर रहा हूँ तो मैं ऐसे यूँ ही चुनौती की बात करूँगा मुझसे मेरे दोस्त ने जब मैं रिटायर होकर के हैदराबाद आया तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ जो दृष्टिबाधित लोग हैं यानी जिनको कि विजुअली इम्पेयरड कहा जाता है उनके लिए कुछ किताबें पढ़ने का काम करेंगे हमने कहा साहब करेंगे तो वो काम जो था हमें एक यहाँ पर इंस्टीट्यूट है एलवी प्रसाद आई इंस्टीट्यूट हम उसमें करने लगे जब हम उसमें काम करने लगे तो एक रोज़ हमसे देखिए वो काम की बात तो मैं आपसे शायद पहले बता भी चुका हूँ फिर बता दूँगा मगर उसमें एक स्टूडियो में बैठकर के मैं कोर्स की पुस्तकें पढ़ता हूँ उसकी ऑडियो बुक बनती है और वो ऑडियो बुक सी के फॉर्म में या किसी मतलब आई डोंट नो फाइल के फॉर्मेट में जो विदुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उन तक चली जाती है वो अपना पढ़ते हैं उससे और एग्ज़ाम देते हैं जो भी कुछ मगर यहाँ पर मुझको एक काम ये कहा गया कि क्या आप इन बच्चों को यानी बच्चे मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं और जो वेरियस कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं उनको गणित और रीज़निंग पढ़ा सकते हैं हम तो सब हाँ कर दिया जब हाँ कर दिया तो उसके बाद में हम सोचने लगे कि हाँ तो कर दिया मगर पढ़ाएंगे कैसे क्योंकि अब कई तरह की चुनौतियां सामने आ गई पहली चुनौती तो ये सामने आई कि अध्यापन का कार्य तो मैंने बहुत किया है यानी क्लासरूम में पढ़ाना ये कोई बहुत नई बात नहीं है मेरे लिए मगर उसमें हमेशा एक एक चिक रहता है कि अगर आप सामने अपने जो पढ़ने वाले आए हैं यानी जो प्रशिक्षु हैं उनकी आँखों में देखकर आप बता सकते हैं कि उनको वह बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है यानी जो भी आप कह रहे हैं दूसरी बात वो ध्यान दे रहे हैं कि नहीं ये भी आप उनके आँखों में देखकर तो मतलब सवाल ये है कि उनकी आँखों में देख पाना ये एक मुद्दा होता है हमेशा तो साहब हुआ ये कि जब हमसे कहा गया कि इन विजुअली इम्पेयरड लोगों को पढ़ाइए तो साहब अब मेरे सामने पहले जो टेस्ट था वही ना वही गायब था यानी कि वो विजुअली इम्पेयर लोगों की आंखें तो मेरे पास थी ही नहीं उसके बाद अब सवाल आया गणित तो गणित में नॉर्मल थ्योरी ये कहती है कि भाई आप एक चीज़ होती है मेंटल मैथ और एक चीज़ होती है मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना यानी हल करना लिख के हल करिए अब मैं उन लोगों से ये भी नहीं कह सकता था कि भाई साहब इसको हल करिए क्योंकि उनको तो जो भी करना है वो मेंटल मैथ्स करना है तो साहब एक ये बहुत बड़ी चुनौती मेरे सामने आई तो कैसे मैंने उसका समाधान किया ये मैंने उसी वक्त वहां पर सोच के मुझे समझ आया कि अगर मैं हर प्रश्न के हल को एक मेंटल मैथ के तरीके में ब्रेक कर दू यानी कि उसके खंड खंड कर दू क्वेश्चन के तो शायद ये लोग करना इनके लिए आसान हो जाएगा बस साहब उस चुनौती का सामना करने के लिए मुझे अपने सामने एक नया तरीका ढूंढना पड़ा तो ठीक है ये कर पाया अब उसके बाद सवाल आया कि मुझे एक उसी में रीजनिंग में पढ़ा रहा था तो सेट थ्योरी कुछ बताने की बात आई अब साहब सेट थ्योरी में वो बताना पड़ता है कि ये सेट है ये सब सेट है वो सर्कल बनाना और सर्कल के अंदर सर्कल बनाना तो ये सब आ गया अब उसके लिए समस्या थी कि भाई आखिरकार कैसे समझाया जाए मुझको किसी ने बताया था कि सैंडबॉक्स टेक्निक होती है यानी कि एक छोटे से ट्रे टाइप के बॉक्स में सैंड भर के उस पर वो बना देते हैं आप चित्र तस्वीर जो भी आपको बनानी होती है और वो उस पर उंगलियां फिरा के देख लेते हैं मगर मेरे पास तो सैंड बॉक्स वगैरह तो कुछ था नहीं तो मैंने क्या किया कि मैंने उनके हाथ पर एक एक छात्र यानी प्रशिक्षु जो था उसके हाथ पर अपने हा उंगली से संकेत बनाकर कि ये गोला है इसके अंदर ये गोला आएगा ऐसे सेट बनेगा ये सबसेट होगा ये यूनियन ऑफ सेट है ये इंटरसेक्शन ऑफ सेट है ये सब समझाने का प्रयास किया अब सब समय ज़्यादा लगा इसमें कोई दो राय नहीं परंतु मुझको ये खुशी है मैं ये कह सकता हूँ कि मैं वास्तव में उस वक्त तो उन लोगों को समझा सका और उनको समझ में भी आई बात ये चुनौती मैंने अपने से अपने सर पे ली अब साहब हो गया काम अब ऐसे ही एक समय में जब मैं केंद्रीय कार्यालय में काम कर रहा था और किसी कार्यवर्ष यानी कि शायद कोई पार्लियामेंट्री कमेटी आनी थी या क्या आना था कई हजार पन्ने फोटोकॉपी होने थे उस समय हमारे विभाग में फोटो था और साहब उसमें वो ऑटोमेटिक फोटोकॉपी भी होता था यानी कि आप जो है वो एक साथ लगा दीजिए तो कई पेज फोटोकॉपी हो जाएंगे मगर समस्या ये थी कि ऑटोमेटिक चलाना हम लोग को नहीं आता था जब चूँकि ऑटोमेटिक हमें नहीं आता था तो हमको एक एक पेज करना पड़ता था तो साहब वो हज़ारों पेड़ जब करने की बात हुई तो हम लोगों ने कहा कि हो जाएगा साहब हम भी उस मतलब हम उसके क्या बोलते हैं जो टीम थी उसके कह सकते हैं सूत्रधार टाइप के थे इंचार्ज तो नहीं थे इंचार्ज तो साहब लोग होते हैं हम तो सूत्रधार थे यानी कि हम वो पर्सन थे जिनको कहा जाता है कि कंटेक्ट पर्सन टाइप के थे तो साहब हमने काम शुरू करवा दिया जब शाम का तकरीबन चार पांच बज गया तो उस वक्त यह समझ में आया कि अभी तो काम का पंद्रह प्रतिशत पूरा हो पाया है और रात तक पूरा होना था क्योंकि सुबह किसी को वो सब कागज लेकर के दिल्ली जाना था तो यह हुआ कि भाई ये तो हो नहीं सकता संभव ही नहीं है तो हमारे जो उच्चाधिकारी महोदय थे उन्होंने हमको काफी जोर से डपटा उन्होंने कहा कि आपको ये बात पहले क्यों नहीं समझ आई अब साहब हम क्या कहें भाई हम तो ठीक है गलती तो थी शायद हमारी मगर उस वक्त हमें अपनी गलती नहीं समझ में आई हमको ये लगा कि हमारे साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा है और हम अब डांट खाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए तो हम हैं अब साहब हमने कहा कि अब उन्होंने कहा कुछ रास्ता ढूंढिए करिए जैसे साहब लोगों का होता है कि यू डू इट यू हैव टू सॉल्व इट हमने कहा ठीक है साहब अब साहब आपको बताएं हमारा कार्यालय जो है वो नरीमन पॉइंट पर था बम्बई में नरीमन पॉइंट की ज़िंदगी जो है ना वो सुबह 9-10 बजे से शुरू होती है और शाम 6-7 बजे तक जब तक दफ्तर बंद होते हैं नरीमन पॉइंट की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे सारी चहल पहल दुकानें वगैरह जो भी हैं वो बस सुबह से शाम तक ही रहती हैं और शाम भी शाम थोड़ी जब ढलने लगती है यानी जिसे कहा जाता है कि जब रात जवान होती है तो नरीमन पॉइंट पर सन्नाटा छा जाता है किसी तरह से साहब हम लोगों ने ढूंढ़ ढाँट के एक दो फोटोकॉपी वाली दुकानें ढूंढी और उन लोगों को हम लोगों ने कुछ अपना ज़्यादा बिजनेस देने के नाम पर या ऐसा करके कुछ ब्लैकमेल टाइप का किया और उनसे कहा कि हमको तीन घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें चाहिए काम को थोड़ा बांट दिया दो लोगों में बांटा खैर होते होते साहब 11 बजे रात तक सारा कुछ बनकर आ गया यानी कि जो चुनौती हम पर थोपी गई थी हमने उस चुनौती को पूरा कर दिखाया पूरा तो हो गया घर पहुंचे 11 12 बजे रात में 12 बजे शायद पहुंचे थे उस दिन मगर ये भी एक चुनौती थी जिसका सामना कर रहा था कर लिया अब आपको एक और अपनी निजी चुनौती के बारे में बताएं हम साहब किसी ज़माने में बहुत सिगरेट पिया करते थे बहुत तरीके से सिगरेट छोड़ने का प्रयास किया लोगों के कहने सुनने पर डॉक्टरों के वगैरह वगैरह एक रोज़ सिगरेट छोड़ दी यानी कि सिगरेट जो थी वो हम कहीं किसी अस्पताल में गए उन्होंने कहा साहब आपका बी ज़्यादा है और बस वो बी ज़्यादा हमें पता नहीं क्यों लगा कि सिगरेट की वजह से है सिगरेट तोड़कर फेंक दी और वो सिगरेट नहीं पिया उसके बाद से चुनौती आपको कब हुई तब बताता हूं कि उसके सात दिन के अंदर बैंक में ही काम करते समय एक उच्चाधिकारी महोदय से थोड़ी बहस हो गई अब बहस हो गई तो भाई चूंकि अब साहब हैं तो साहब ने अच्छा डपटा डपटने के बाद अब भाई हम तो डांट खा करके चले आए वापस बाहर आ गए खैर उस दिन थोड़ा देर तक रुकना पड़ा जो कि केंद्रीय कार्यालय में एक असामान्य स्थिति थी मगर हम देर तक रुके वो काम जो भी था वो पूरा किया उसके बाद साहब घर आने लगे घर आने लगे तो ये हुआ कि भाई तनाव बहुत है जब मलाड स्टेशन पे उतरे हम नीमन पॉइंट से मतलब चर्च गेट आते थे चर्च गेट से ट्रेन पकड़ के मलाड आते थे और मलाड में स्टेशन पे उतरने के बाद कुछ दूर पैदल चल के बस पकड़ते थे और बस पकड़ के हम एवरशाइन नगर में जाते थे तो साहब बस पकड़ने के लिए जब आ रहे थे तो मलाड स्टेशन पे एक रुपये दस पैसे की विल्स फिल्टर एक सिगरेट खरीद ली और साहब यह हुआ कि भाई अब ये सिगरेट जो है ये सुलगाएंगे और थोड़ा पीते हुए जाएंगे थोड़ा तनाव कम होगा सात दिन हो चुके थे सिगरेट छोड़े हुए साहब उस सिगरेट के सामने अपना लाइटर जलाया फिर सोचा कि यार ये सात दिन कितनी मुश्किल से गुजरे हैं बिना सिगरेट पिए अब अगर आज ये सिगरेट पी ली तो वो सात दिन की मेहनत तो बेकार हो जाएगी बस साहब वो सिगरेट भी जो था वो पुराने वो जो पिछली दो सिगरेटें तोड़ी थी उसी तरह से ये सिगरेट भी तोड़कर फेंक दी और वैसे आपको बताएं वो लाइटर जो था वो हमने 12 रुपए का खरीदा था वो हमने अगले दिन अपने एक मित्र को सौंप दिया मतलब दे दिया कि भैया ये लाइटर तुम ले लो क्योंकि लाइटर रहेगा तो शायद कभी सिगरेट जलाने मन करेगा खैर तो साहब उस दिन ये चुनौती हमारे सामने थी कि सिगरेट पिए कि ना पिए विजयी हो गए साहब चुनौती का सामना कर लिया अब ऐसी चुनौतियां जिनका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, वो तो डेफिनेटली वही होंगी जिनका मैं सामना कर सका जिंदगी में कुछ चुनौतियां ऐसी भी आई हैं जिसमें कि मैं असफल रहा हूं, यानी कि उन चुनौतियों का जब सामना करने गए तो सफलता नहीं मिली अब साहब सफलता नहीं मिलना यह कोई बहुत अटपटी बात तो है नहीं ये तो बहुत सामान्य बात है तो जब सफलता नहीं मिली तो हमने क्या किया हम आपको बताते हैं साहब हमने क्या किया जब हमें सफलता नहीं मिली ना तो हमने शल्क किया मतलब हम घुटते रहे अपने मन में और घुटने का नतीजा यह हुआ कि बहुत बार अपने अंदर बहुत निगेटिविटी भर गई नकारात्मकता भर गई यानी कि सफलता हम मतलब हमको हम, हम चुनौती में असफल हुए मगर हमें लगने लगा कि वो लोग जो उस चुनौती में सफल हुए वो ईमानदारी से नहीं हुए यानी कि हम अपनी गलती न मान करके हम ये सब दूसरों पे आरोपित करने लगे या थोपने लगे साहब हम आज ये बात कह सकते हैं कि भाई वो एक गलत तरीका था आप खुद देख लीजिए कि आप जिन चुनौतियों में असफल हुए हैं उनके बारे में क्या कहेंगे आप जैसे मैं अभी आज के तारीख़ में इस समय बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से ट्रेंडिंग चल रहा है ओलंपिक में हमारे एक पहलवान को फाइनल में पहुंचने के बाद कुछ शायद 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से डिसक्ालीफाई कर दिया गया है अब साहब कहा ये जा रहा है कि उन्होंने बड़े प्रयास किए थे बहुत मेहनत किया था मगर कोई कोई कह रहा है कॉन्स्पिरसी थी कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है बहुत सी बातें हैं मगर चुनौती मिली उसमें वो अब कैसे उसका सामना करेंगे या करेंगी ये देखने वाली बात है सोचिए यदि आप होते तो आप क्या करते मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश के स्तर पे उनके लिए क्या किया जाएगा वो छोड़िए वो तो अलग बात है दूसरे क्या करेंगे उस चुनौती से निपटने के लिए वो एक और कहानी है मगर यदि आप होते दुनिया में एक ऐसे कीर्तिमान के निकट पहुँच जो आपकी ज़िंदगी आपके देश को बदल सकता था वहाँ पर पहुँच के जब आपको इस तरह की असफलता का सामना करना पड़ता है वो भी किसी ऐसे कारण से जो आपका नहीं था यानी आपकी वजह से नहीं था तो आप क्या करते सोचकर देखिएगा सब मेरे ख्याल से चुनौती वाली बात जो थी वो आज इसी कारण से मेरे मन में आई और मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं अच्छा तो मैं अब पहले आपको ये बता दूं कि इसके बाद मैं आपको तुरंत वो गाना सुनवाता हूँ जो मैंने म्यूज़िक तय किया है आज के प्रोग्राम में देने के लिए यह रहा वो गाना अच्छा साहब इसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊं मैंने अपने दोस्त सतीश ढिंगरा की किताब से कई हफ्तों से नहीं पढ़ा है तो इस हफ्ते मैं उनकी किताब से एक व्यक्ति महेश भट्ट जी उनके बारे में कुछ उनके अनुभव लेकर के आया हूँ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको सुन लीजिए और देखिए श्री महेश भट्ट ने भी अपने जीवन में अनेक चुनौतियों का सामना किया और उन्होंने उसका किस तरह से एक्सप्लेशन दिया है तो साहब वो देखते हैं महेश भट्ट सारांश से स्वयं तक हिंदी फिल्मों में निर्देशक के रूप में महेश भट्ट का नाम जाना पहचाना है 40 वर्षीय महेश भट्ट ने अब तक 12 फिल्में निर्देशित की हैं इनमें से प्रत्येक विषय वस्तु अलग अलग है अर्थ से जो शुरुआत हुई वह मंजिलें और भी हैं लहू के दो रंग विश्वासघात से होते हुए सारांश तक सारांश महेश भट्ट के फिल्मी करियर में जबरदस्त मोड़ लाई इसने हिंदी सिनेमा को जहाँ एक सशक्त कलाकार अनुपम खेर दिया वहीं महेश भट्ट जैसा कल्पनाशील निर्देशक भी इसके बाद नाम फिल्म आई ये बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई तो महेश भट्ट के पास फिल्मों की लाइन लग गई फिर उन्होंने कब्जा और ठिकाना जैसी फिल्में बनाईं जो असफल हो गई इस तरह उनके कैरियर में उतार चढ़ाव होते रहे महेश भट्ट ने अब टेलीफिल्म की ओर रुख किया उनकी टेलीफिल्म जन्म ने उनकी प्रतिभा के झंडे गाड़ दिए थे महेश भट्ट की दूसरी टेलीफिल्म स्वयं प्रदर्शन के लिए तैयार है प्रस्तुत है महेश भट्ट से बातचीत के कुछ अंश आपके कई फिल्मों में विवाहेतर संबंधों की कहानी है इसकी कोई खास वजह महेश भट्ट उत्तर देते हैं यह सिर्फ अर्थ और मंजिलें और भी है में है आपकी टेलीफिल्म जन्म में भी ऐसी ही कहानी थी क्या कोई मनोग्रंथी है महेश भट्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं मनोग्रंथी तो नहीं है परंतु इसे कुछ खानदानी परंपरा कहा जा सकता है मेरे परिवार में कई लोगों ने दो दो शादियां की थी वो काफ़ी मशहूर निर्माता निर्देशक रहे हैं वस्तुता पति पत्नी के संबंधों में टकराव एक महत्वपूर्ण बिंदु है और यह एक वास्तविकता है इसे नकारा नहीं जा सकता पर आपने यही बिंदु क्यों चुना मैंने इसे खास तौर पर तो नहीं चुना पर फिर भी यह स्वतः मेरी फिल्मों में आ गया है असल में यह सामाजिक विरोधाभास है मैंने देखा और भोगा है आप इसे भावुक वास्तविकता भी कह सकते हैं महेश आगे कहते हैं एक थोपी हुई स्थिति में लोग कैसे व्यवहार करते हैं यह भी मुझे सोचने पर प्रेरित करता है आप किसी दृश्य के फिल्मांकन से पहले क्या अपने दिलो दिमाग में उसकी कल्पना की तस्वीर बनाते हैं अगर मैं कहूं कि मैं हर दृश्य की पहले कल्पना करता हूं, तो यह गलत बयानी है हाँ किसी महत्वपूर्ण दृश्य का फिल्मांकन करने से पहले हम लोग यानी कहानीकार संवाद लेखक कैमरामैन बैठते हैं और चर्चा करते हैं व्यावसायिक फिल्मों के बारे में आपका क्या नजरिया है फिल्में बनाना भी एक व्यवसाय है इसलिए लोगों को आकर्षित करने के लिए इसमें गाना मार आदि सभी आते हैं और आजकल हिंसा तो फिल्मों का अनिवार्य हिस्सा बन गई है इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हिंसा पर आधारित फिल्में ही बननी चाहिए नहीं ऐसा तो नहीं है यह व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह क्या पसंद करता है यदि मुझे हिंसा पसंद नहीं है तो मुझे वह फिल्म नहीं देखनी चाहिए महेश भट्ट कहते हैं पर फिल्में देखने और बनाने में तो बड़ा फर्क है मैं अपनी शंका उनके समक्ष रखता हूं फिल्मी हिंसा का कोई प्रभाव नहीं होता और जो थोड़ा बहुत होता भी है वो अस्थायी होता है अगर कोई कहता है कि फिल्में देखकर वो हिंसा करता है तो ये बेवकूफी की बात है जब आप मानते हैं कि फिल्मी हिंसा का कोई उपयोग नहीं है तब उसे क्यों दिखाते हैं देखिए हिंसा से आदमी के दिमाग पर असर बैठता है और फिल्मी नाटक प्रभावी हो जाता है मेरा नजरिया है कि सिनेमा मनोरंजन हेतु है और मनोरंजन की काफ़ी व्यापक परिभाषा है अच्छा आपकी फीचर और टेली फिल्मों में काफ़ी अंतर लगता है आपकी दोनों टेली फिल्मों में रोमानीपन और आत्मक कथात्मक अंश है इसकी कोई खास वजह देखिये सारांश जन्म स्वयं और मार्ग मेरी पसंद की फिल्में हैं हां इनमें कुछ आत्मक कथात्मक अंश है मेरे आसपास जो कुछ घटता है उससे मैं प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता हूं यह फिल्मों में अनायास आ जाता है मार्ग में मेरे रजनीश आश्रम के दिन शांति की तलाश साधना तथा कथित ईश्वर की खोज आदि बिंदुओं को लिया गया है पर हमेशा तो मैं अपनी पसंद की फिल्में नहीं बना सकता मुझे कहा जाता है कि इस तरह की फिल्म बनाइए और मैं बनाता हूं क्योंकि मुझे भी जीने के लिए पैसों की ज़रूरत है वैसे इस तरह की फिल्मों में भी कहीं ना कहीं मेरी छाप जरूर आएगी पर हां यह नहीं हो सकता कि आप अपनी पसंद की फिल्में बनाएं और पैसा भी कमाएँ मेरा मानना है कि फिल्म ऐसी बननी चाहिए जो काफ़ी लोग देखें सिनेमा भी प्रचार का साधन है असल में सारी कला ही प्रचार है महेश भट्ट तलखी से कहते हैं आप कहते हैं कि मैं किसी उद्देश्य को बढ़ावा देता हूँ तो ये उद्देश्य आपके लिए एक मंच है और इसके द्वारा आप अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं यदि ऐसा नहीं है तो आप पुरस्कार लेने क्यों जाते हैं क्यों वाहवाही लूटते हैं आप यह क्यों नहीं कहते कि यह अनाम फिल्म है या किसी अनाम ने निर्देशित की है मैं भी अपने अहम की संतुष्टि करता हूं यह निजी संतुष्टि भी सामयिक है और वह भी नाम और काम के साथ बदलती रहती है अपनी फिल्मों के बारे में कुछ बताएंगे महेश हंसते हुए कहते हैं पहले मेरा दर्शन तो जान लीजिए यह जीवन दर्शन अक्सर मेरी फिल्मों में आया है यहाँ अकेले से अकेले ही यात्रा की है सभी संबंधी और मित्र आपके सहयोगी हैं मैं उनकी बात का रुख पलटते हुए निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पूछता हूँ महेश भट्ट बेबाकी से कहते हैं पहले दूसरी शादी का तनाव था लेकिन अब सब सहज हो गया एक लड़की भी है जिंदगी आरामदेह लेकिन उबाऊ हो गई है मैं दोनों बीवियों से खुश हूं आपकी बेटी फिल्मों में काम करने की इच्छुक है शायद डैडी फिल्म में वो काम कर रही है इस बारे में आप कुछ कहेंगे देखिए मैं उसे सामान्य दिशा निर्देश दे सकता हूं कि वो यह करे और यह ना करे यह ठीक है कि वह मेरे साए में बड़ी हुई है पर उसकी अपनी जिंदगी भी है उसे अभिनय का शौक है पर निर्देशक के रूप में मैं बहुत निर्दयी हूँ अगर वह मेरे मापदंड पर खरी नहीं उतरती है तो मैं उसे फिल्म से निकाल दूंगा फिलहाल वह डैडी में काम करेगी पर उसकी शूटिंग अभी शुरू नहीं हुई है यानी आप अपनी लड़की को फिल्मों में संघर्ष के लिए खुला छोड़ देंगे देखिए फिल्म उद्योग इतना बुरा नहीं है जैसा समझा जाता है यह यौन संबंधों तथा उत्पीड़न की जो छवि है वो बहुत पुरानी हो गई है और यही देखा जाए तो ऐसी स्थिति कहाँ नहीं है यदि लड़की चाहे तो वह कहीं भी फिसल सकती है यह सब व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करता है फिल्मों में भी बहुत अच्छे बुरे आदमी हैं और मेरी लड़की अबोद नहीं है वो खुद देखेगी कि उसके लिए क्या बुरा है और क्या भला मुझे लगता है कि वह फिल्मों में सफल होगी अब वह मेरे साथ नहीं रहती पर अक्सर मिलती रहती है वह मेरी पहली पत्नी के साथ है आपकी दूसरी पत्नी सोनी के बारे में आपकी क्या राय है पत्नी की हैसियत से वो ठीक है हाँ कभी कभी जब घर में काम ठीक नहीं होता तो मैं तो सामान्य पति की तरह शोर शराबा करता हूं हमारे बीच भी झगड़े होते हैं शादी से पहले भी वह एक सफल अभिनेत्री थी वो स्वयं और डैडी दोनों फिल्मों में काम कर रही है पर उसका फिल्मों में देह प्रदर्शन महेश हंसते हुए बोले वह अपना अभिनय दिखाने के लिए स्वतंत्र है महेश जी आजकल सिनेमा संक्रमण के दौर से गुजर रहा है हॉल खाली पड़े रहते हैं वीडियो का बोलबाला है और फिल्में पिट रही हैं चिंता ना करें सिनेमा ख़त्म नहीं होगा वह जीवित रहेगा फिल्म कोई सिनेमा हॉल में ही देखने वाली चीज़ थोड़ी है वह वीडियो केबल टीवी वी अथवा प्रोजेक्टर पर कहीं भी देखी जा सकती है कोई आदमी जब अकेला होगा तो उसे मनोरंजन चाहिए अब चाहे वो शराब पी कर, मनोरंजन करे या फिल्में देख कर? इस तरह फिल्में हमेशा बनती रहेंगी और चलती रहेंगी क्या इस संक्रमण काल में टेली फिल्में और फीचर फिल्में साथ साथ चल सकती हैं यही तो टेली फिल्मों के लिए अच्छा समय है उसका कारण यह है कि टेली फिल्म के निर्माण में कोई वित्तीय बाधा नहीं है किसी पर निर्भरता नहीं है और दर्शकों का फिल्म देखना सुनिश्चित है वितरण और बिक्री की समस्या भी नहीं है किसी दलाल अथवा साहूकार का हस्तक्षेप नहीं है मुझे अपनी फिल्म काश में समझौता करना पड़ा पर यह इस उद्योग की परंपरा है और मैं भी इसका हिस्सा हूं यहां दूरदर्शन फिल्मों का भविष्य आशाजनक है आपने इतने कलाकारों के साथ काम किया है क्या कभी कोई उलझन हुई कभी कभी सितारे परेशान करते हैं पर यह काम वह एक नफासत से करते हैं आखिर उनकी भी छवि का सवाल है उन्हें भी फिल्में असफल होने का भय सता है वैसे मुझे अपने बारे में कोई भ्रम नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा या प्रतिभावान निर्देशक हूँ मैं तकनीक जानता हूँ और एक सक्षम निर्देशक हूँ बस इतना ही आप किन किन निर्देशकों से प्रभावित हैं मैं रोमन पॉलिस और यहाँ भी काफी प्रतिभाशाली निर्देशक हैं उनसे प्रभावित हूँ जैसे मृणाल सेन श्याम बेनेगल राज कपूर भी बहुत अच्छे निर्देशक थे आज के दौर में मुकुल आनंद और और राहुल रवेल हैं। सत्यजीत राय तो है। हमेशा तो नहीं क्योंकि इसमें निर्माता कहानी कार संगीतकार आदि सभी सहयोग देते हैं असल में हमारा काम बिकाऊ और व्यावसायिक माल बनाना है पर वो कई बार नहीं बन पाता कब्जा ठिकाना इसी तरह की मेरी घटिया फिल्में थीं मेरी आखिरी सफल फिल्म थी नाम मैंने आपकी फिल्म स्वयं देखी है क्या इसका चरित्र कहीं आपके आसपास है आपने इसे अपनी माताजी को समर्पित क्यों किया है नहीं मेरे माता पिता जिंदा हैं इसमें अपराजिता का जो चरित्र है वह आम चरित्र नहीं है मैं चाहता हूं आम महिलाएं उससे प्रेरणा लें और 60 वर्ष की उम्र में भी स्वयं स्वतंत्र जीवन यापन का प्रयास करें उसमें जो मुकाबला करने की दृढ़ इच्छा है वही मेरा दर्शन है साबार सरिता अक्टूबर द्वितीय उन्नीस अद्यतन महेश भट्ट ने निर्देशन छोड़ दिया है और अब वह फिल्म निर्माता हैं। तो इसके साथ ही मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। आपको धन्यवाद कर रहा हूं कि आपने अपना समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और आगे बातें करते रहेंगे बस इतना ही कहूँगा बातें करते रहिए तो बातें चलती रहेंगी एक बार बातें करना बंद कर देंगे तो भाई साहब बातें बंद ही हो जाएंगी तो चलिए चलते हैं अगले हफ्ते फिर मिलते हैं बहती तुझको याद दिलाई समय जो जाए कभी लौटनाए तो जो हवा में जलता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 जिन्ना जिन जिन जिन्नारा जिन्ना जिन जिन जिन्नारा साथ तेरे है ऊपर वाला वही है तेरा रखवाला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला वही है तेरा रखवाला